एक सौ अड़तीस नोटना था अब आगे एक अध्यास का निरूपण करना जा रहे हैं मैने कि ऐक्य हो गया आत्मा और अनात्मा की एकता हो गई जिसके कारण शरीर में आत्मबुद्धि कर जाता है आत्मा में शरीर बुद्धि कर जाता है इंद्रियों में आत्मबुद्धि कर, कर जाता है मैंने मई मानता है शरीर को मई समझता है इंद्रियों को मई समझता मई देखता हूँ बोलता है तो चक्षु को मई समझता ये नहीं की मैं अलग हूँ चक्षु अलग ऐसा मई या मैं पहुंचाता है यह अध्यास इसको बोलते हैं आत्मा और अनात्मा की एक कथा किसी का नाम अध्यास है तो यह अध्यास के बाद क्या होता है ऐक्य होने के बाद में पता नहीं लगता है कि मैं अलग हूं और यह अलग है ऐसा भान नहीं होता उस स्थिति में उसका धर्म अपने में लाके बोलने की प्रथा हो जाती है अपना धर्म वहां पहुंचाने की प्रथा हो जाती है यह ऐक्य इतना खतरनाक ऐक्य है आत्मा और अनात्मा का ऐक्य तो इसी को अध्यास करके कहा ब्रह्मसूत्र में अथा तो ब्रह्म जी क्या जो सूत्र प्रारंभ होता है अधिकरण प्रारंभ होता है उसके लिए ब्रह्म सूत्र की भूमिका के रूप में अध्यासभाष्य प्रसिद्ध है ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्य प्रसिद्ध है और वो अध्यास भाष्य अगर ठीक से समझ करके कोई पढ़ता हो तो उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पूरा वहीं पर है इतना महत्वपूर्ण है वो अध्यासभाष्य ब्रह्मसूत्र का तो शंकराचार्य जी का जो अध्यास भाषा है बहुत महत्वपूर्ण है अगर पूर्ण रूप से ठीक समझता हो और उतार सकता हो आगे ज्यादा जरूरत नहीं है तो यहां भी अध्यास के बारे में बताना चाहते हैं ऐक्य हो रखा है जिससे कोई बोलता है मैं पुरुष हूं मैं कभी पुरुष मैं माने आत्मा पुरुष नहीं मैं स्त्री हूं ऐसी बोलने की आदत पड़ी हुई है माने ऐक्य हो गया है इस पिंड में एकता के कारण से पिंड को मिला करके बोलने की आदत हो रखी है जिसको अध्यास है तो इसको हटाने के लिए विवेक की जरूरत होगी आपको ज्ञान की, आप, की जरूरत होगा जिसको चीज जड़ की ग्रंथी बोलते हैं इसी का नाम है ग्रंथी जड़ चेतन की गांठ जो बोलते हैं ना ऐक्य होना यही है तो इसको हटाने के लिए विवेक चाहिए ये अध्यास क्यों होता है ऐक्य क्यों होता है अज्ञान के कारण होता है अविवेक के कारण पहचान नहीं हो रहा है मैं अलग हूं ये अलग है ऐसा पहचान नहीं हो रहा है अगर पहचान होता तो ऐसा नहीं बोलता मैं शरीर हूं ऐसा नहीं बोलता किन्तु ऐक्य है तो इसको हटाने के क्या चाहिए अविवेक के कारण ये है तो अविवेक का हटाने की दवाई ये कि विवेक चाहिए ज्ञान चाहिए क्या चाहिए या अज्ञान का नाश को तो ज्ञान ही करेगा जहां अज्ञान बैठा हुआ है वहां जब करें तब करें कुछ करें कर्म करें स्वाहा स्वरा जाने वाला नहीं भागने वाला नहीं अज्ञान माने एक अधेरा स्वरूप होता है जैसे अधेरा का स्वरूप है अज्ञान का भी वैसे स्वरूप है आधेरे का स्वरूप होता है वस्तु को ढकने का जैसे अंधेरे में एक कमरे में क्या है दिखाई नहीं देता वस्तु को ढक दिया किसने ढका अंधेरे भी वस्तु को ढक देता है महिमा तो ऐसी है। अज्ञान में दो शक्ति प्रसिद्ध है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति दो अंशों से युक्त है वो अज्ञान पहले तो आवरण अंश आकर के वस्तु को ढक देगा और वस्तु दिखेगा नहीं क्यों तो जो विक्षेप शक्ति है रजोगुण की शक्ति वो आकर के रूपांतर कर देती है वहां कैसे रज्जू पड़ी हुई होती है थोड़ा थे अंधेरे में रज्जू पड़ी हुई होती है किंतु पहले तो अंधेरे ने रज्जू को ढक दिया प्रकाश का अभाव है इसलिए आप रज्जू करके नहीं जान पा रहे अज्ञान है वहां ये रसी है ज्ञान नहीं है अज्ञान है तो पहले तो वो अज्ञान के जो तम, तमो तमो शक्ति ने वहां ढक दिया तामसी शक्ति जो तमो की शक्ति है उसने ढका अज्ञान का गुण तीनों गुण अज्ञान कई है जब रजू ढक गई अब रज्जु बुद्धि नहीं होगी क्यों अदेरे ने ढका है अब वो जो विक्षेप शक्ति है रजोगुण वाली शक्ति आकर के उस रज्जु को सर्प रूप में परिजन कर देती है आपकी बुद्धि कहेगी ये सर्प है। दोनों अंश काम करते हैं वहां तमो अंश भी काम करता है रजो अंश भी काम करता है तमो अंश तो वस्तु को ढकने का काम करेगा और रजो अंश क्या कर देगा दूसरे रूप में रूपांतर में अं दिखाने का काम करता है वैसे यहां भी ये जो अज्ञान के कारण आत्मा ढक जाता है मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूं ऐसी बुद्धि हो नहीं पाती है आत्मा ढक गया अज्ञान के कारण आत्मा जब ढक गया अब रूपांतर से दिख रहा है क्या विपरीत रूप से दिख रहा है मैं एक मनुष्य हूं अमुक जगह में रहने वाला हूं अता पता देने वाला हो गया तो अज्ञान के दोनों का प्रभाव वहां पड़ता है ये अध्यास के बारे में बोलते हैं अत्महिति मतीबंद पुंसा ज्ञाजन मरण क्लेशसंपातु न बपुरीदमसत् सत्यत्म बुद्धिया सत्युक्षवतिषय स्तंतुवी कोशक्यहमिर्बंद य सोश पुस प्राप्त ज्ञानाजन मरण क्लेशसंपातु येनवाय वपुरीदमसत् सत्यत्मबुश्युक्षव स्तंतुकोश अत्र ये अध्यास में क्या होता अत्र अनात्मनी जो अनात्मा होते हैं देहादी इंद्रिय हो मन हो बुद्धि हो जहां अहम अहम होता है मैं मैं होता है कभी शरीर में मई होता है मैं जाता हूं आता हूं मैं एक मनुष्य हूं अथवा पुरुष हूं स्त्री हूँ कहते समय में शरीर में अहम हो रहा है रह। मैं देखता हूँ सुनता हूँ ऐसे कहते समय शरीर में अहम नहीं है इंद्रिय में अहम है मैं देखता हूं कहते समय अहम आंख में, में जुड़ जाता है मैं सुनता हूं कहते समय कान में जुड़ता जूँग है मैं छूता हूं कहे तो हाथ में वहां अहम हाथ में हो रहा है मैं चलता हूं बोले तो पैर में इत्यादि और कभी कभी प्राण में अहम होता है मैं भूखा हूं मैं प्यासा हूं बोलने की आदत है और कभी मन में अहम होता है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसा कभी बुद्धि में अहम होता है मैं ज्ञानी हूं ध्यान ऐक्य हो रखा है ऐक्य होने के बाद में ऐसा व्यवहार व्यक्ति करता है अत्र अनात्मनि अहम इतमी यही अध्यास जो अनात्मा है शरीर आदि मन हो इंद्रिय हो शरीर और बाहर के पदार्थ जितने भी हैं अनात्मनी अहम इति मती अनात्मा अनात्मा पदार्थ में अहम ऐसी जो बुद्धि होती है हमारी यही अध्यास अनात्म पदार्थ जो शरीर आदि है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब अनात्मा है इसमें जो अहम होता है मान मई बना आ जाता है यही है अध्यास ये ये इस इस यही है इस इस पुरुष का का जीवात्मा यही बंधन जब तक ये बुद्धि नहीं जाएगी तब तक संसार से मुक्त नहीं होगा शरीर आदि में जो मैं ही मई बनाता अहम होना यही बंधन है और शरीर से अगर अपने को अलग कर सके मैं शरीर नहीं हूं मैं सच्चिदानंद का आत्मा हूं माने यही मुक्ति है बंदमुक्ति की व्यवस्था ऐसी है बंद मोक्ष की व्यवस्था त्र अनात्मी जो अनात्म पदार्थ है शरीर इनमें अहम इति मतीर माने बुद्धि ऐसी जो बुद्धि होती है कि मैं ऐसी बुद्धि होती है शरीर आदि में अश पुषो बंध यही इस पुरुष का माने इस जीवात्मा का यही बंधन है शरीर में आत्म बुद्धि माने मैं पना होना ये बंधन है यही बंधन है ये कैसे प्राप्त तो हो गया ये पति कैसे आ गई शरीर अपने से भिन्न है जैसे मकान देखने वाला व्यक्ति मकान से भिन्न होता है इतना तो सिद्ध है मकान देखने वाला मकान से भिन्न वैसे शरीर को देखने वाला हम होते हैं शरीर की जो गतिविधि है को देखते हैं इंद्रियों की गतिविधि सब देखने वाले यहां भिन्न बुद्धि नहीं होती वहां तो भिन्न बुद्धि होती है मकान देखने वाला व्यक्ति कभी भी मैं मकान हूं नहीं बोलता बोलेगा तो पागल बोलेंगे वहां किंतु यहाँ ऐसी बुद्धि हो नहीं पा इतना अविवेक प्रचुर है ज्ञान प्रचुर है ऐसी बुद्धि नहीं होती कैसे प्राप्त तो हुई है अन्य में अन्य बुद्धि क्यों हो रही है शरीर में अहम बुद्धि क्यों होती है कहते प्राप्त हो अज्ञान तो अज्ञान के कारण प्राप्त है बुद्धि हाँ। ये बुद्धि क्यों बनी अज्ञान है पहचान नहीं है शरीर से मैं अलग हूं ऐसा पहचान नहीं है अज्ञान प्राप्त है ये बंधन क्यों प्राप्त हुआ अज्ञान से है विवेक होता अपने को अलग सत्ता मानता तो ये नहीं होना एक करके चलता है तो शरीर के साथ इंद्रियों के साथ एक होकर जो व्यवहार करना बोलना यही बंधन है ये कैसे प्राप्त हुआ तो ये बंधन कहते हैं अज्ञान प्राप्त अज्ञान से प्राप्त है विवेक नहीं है कि शरीर अलग तत्व तो है मैं अलग तत्व तो ऐसा ऐसे प्राप्त हो ज्ञानात जनन मरण क्लेश संताप हेतु तो कहते हैं जब शरीर में मैं जोड़ता है एक कर दिया उस स्थिति में शरीर तो पैदा होता है मरता भी है तो वो जो जन्म मरण अपना ही मानता है वो क्या मानता है क्यों अपने से शरीर भिन्न बुद्धि है ही नहीं तो स्थिति में जब बंधन को प्राप्त होगा ना शरीर में मई बने में जाता है तो ये बोलने लग जाता है जन मरण क्लेश नाना प्रकार के जो कष्ट के कारण बन जाता है ये अज्ञान जनन मरण क्लेश संपाद हेतु जन्म मरण की जो क्लेश हैं, मरना भी कष्ट है पैदा होना भी कष्ट है ऐसी स्थिति है ऐसे कष्ट के प्राप्ति के कारण बन जाता है ये बंधन शरीर में आत्मबुद्धि होना इतना खतरनाक है जो शरीर के धर्म अपना धर्म मानने लग जाता है जब शरीर में एकता मान रखी है शरीर को अपने से अलग नहीं कर पा रहा है विवेक से नहीं कर पा रहा है उस स्थिति में शरीर के जो जन्म मरण रूपी धर्म है शरीर पैदा होता है तो समझता है मैं पैदा हुआ शरीर मरता है मरने वाला है तो बोलेगा मैं मरने वाला हूं एकता कर रखी उसने ये सारे कष्ट का कारण बन जाता है ये ये अनात्मा में आत्मा बुद्धि करना इतना खतरनाक है और भी ये नहीं वायाम बबूरी तमसत सत्यमिति आत्मबुद्याष्यक्ष अवति विषय स्तंत्र कोशकृत एक कोश बनाने वाला जो रेशम बनाने वाला कीड़ा का दृष्टांत दे रहा है जैसे रेशम बनाने वाला कीड़ा रेशम को बनाता है गुठली बनाते बनाते भीतर में वो उसी में फंस जाता है बंधन का कारण होता है रेशम बनाना माने क्या है उसी को बंधन का कारण होना है वो भीतर में बंद हो जाता है कालांतर बनाते बनाते बनाते जाता है अपना भीतर हो जाता है बंधन बंधन को अपना बनाए हुए वस्तु तो अपने को बंधन देने वाला है के कीड़े की स्थिति जैसी है वही स्थिति यहाँ बनी हुई है ये कहते हैं ये ना जिस बंधन के कारण शरीर में आत्मबुद्धि माने में बना करने के कारण अनाधिकाल से चल रहा है इतने जल्दी हटने वाला भी ये ना जिस कारण से अयम ये जो जीव है अयम माने जीवा बपुरदम असत यह असत जो शरीर है बपू माने शरीर जो असत है नाशवान शरीर है शरीर नाशवान है किसी का भी रहने वाला नहीं डॉक्टर भी मरेगा बड़े बड़े उपदेषा महात्मा भी चले जाएंगे हाँ, तो कभी मरेगा नहीं किन्तु तो शरीर को महात्मा कहेंगे तो वो भी जाना पड़ेगा जो आया है सबको छोड़ना होगा तो ये ना माने जिसके कारण जो शरीर में अहमबुद्धि करने के कारण से अयम माने जीव ये जो जीव है ना ये जीव बापू मानी शरीर इदम बापू असत बापू ये जो असत शरीर है नाशवान शरीर है इसको सत्यमिति आत्म बुद्धिया उसको सत्य मानता है क्यों वो जो आत्मा सत्य है ना उसके साथ में शरीर मिलने से शरीर को भी सत्य समझता है दूसरे के लिए बोलते हैं भैया नाशवान है, आ, नास्वान है अब वृद्ध हो गए वो भजन करो ऐसा बोलता है दूसरे के लिए किन्तु तो अपने में कभी सोचा गया नहीं मुझे मरना होगा अभी नहीं सोचता अपने बारे में जो अपने बारे में सोच सके वो बड़ा महात्मा होगा दूसरे के बोलने के लिए बोल देगा संसार अनित्य यहां विश्वास नहीं होता वो शरीर जाने वाला है वो तो विश्वास है कि शरीर में विश्वास नहीं होता ये तो बना रहेगा ये होता है सत्य समझता है इसको इसी कारण से बंधन है अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रखी है जिस कारण से बंधन पड़ा हुआ होता है ये, ये, नहीं तमसद, ये जो शरीर है असत है जिस बंधन के कारण से शरीर में आत्मबुद्धि हो रखी है इसी हेतु से ये जो असत शरीर है नाशवान शरीर में सत्यम इति आत्मबुद्धि है सत्य मानता है शरीर को अपने शरीर के बारे में मरने वाला है बहुत मुश्किल कोई व्यक्ति सोच सके सोचता नहीं है दूसरे के लिए बोलेगा नासवान ऐसी स्थिति है वास्तविक स्थिति है आत्म से इसकी क्या करता है शरीर की मैं समझता है ना शरीर को मैं समझने के कारण पुष्यति इसके पोषण करने लग जाता है जिस तरह से इसकी रक्षा हो आ, अच्छे अच्छे खाना खिलाना क्यों मैं मेरी तो रक्षा होनी चाहिए ये नहीं समझता कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है पुष्यती मानी रक्षती इसकी पोषण करता है पुष्यपोषण धातु है इसके पोषण करने लग जाता है चोरी करके हो चाहे जैसा भी झूठ बोल करके हो कैसा भी करके हो कमा करके हो मांग करके हो इसकी रक्षा में लग जाता है क्यों मैं यहाँ मैं हो रखा है यह अनात्म पदार्थ शरीर में आत्मबुद्धि हो रखी है यही बंधन इसी के कारण इसी की रक्षा में जुड़ जाता है क्षति माने पोषण करता है इसकी रक्षा करता है हाँ मरने की तैयारी में भी कहता है डॉक्टर साहब मेरे को बचा देना ऐसा मानता ऐसे बोलता है मेरे, मेरे को मारे शरीर को आत्मा तो कौन मरने वाला आत्मा मरने वाला नहीं मरने की नहीं चाहता मरना कोई वो तो मजबूरी है प्रार्था समाप्त तो हो जाता है डॉक्टर भी नहीं बचा सकता कोई का, काम नहीं कर सकता है वो अलग बात है जाना पड़े इसको छोड़ना पड़े स्वतः छोड़ना नहीं चाहता तो इसकी रक्षा करता है क्यों इसमें आत्मबुद्धि हो रखी उसकी मैं यहां पर बैठा हुआ है एक होकर बैठा इसलिए पुष्य क्षति रक्षा करता है वो इसके स्नान आदि करवाता है तेल फुलेल लगाता है क्योंकि मैं सुंदर होना है तेल फुलेल करता है उक्ष चने दातु है उपषति का अर्थात स्नान आदि करवाता है इसका क्या समझ करके मेरा शरीर समझ करके नहीं क्या समझ ही समझ करके ऐसा है उक्षति और अवति माने रक्षा करता है हर तरह से इसकी रक्षा करने के लिए चौबीस घंटा जागरूक है आत्मरक्षा शरीर की रक्षा के लिए चौबीस घंटा जागरूक है ऐसा है किसके द्वारा रक्षा करता है कहते यही विषयों यह के द्वारा विषय दे देकर इसकी रक्षा करनी है भोजन देना है ये देना वो देना यही रक्षा वस्त्र देना है रहने का जगह बनाना है इसके लिए इस तरह से विषयों के द्वारा इसकी रक्षा करता है शब्द स्पर्श रूप गंध को दे करके इसकी रक्षा करते क्या करता क्यों इसको मैं माना हुआ है तम भी कोषकृत वहा जैसे कोष बनाने वाला जो रेशम का कीड़ा होता है उसको काशे वस्त्र बोलते हैं ना कोष कोष से पैदा होता है वस्त्र इसलिए कोषकृत जो कोषकार होता है हाँ, जैसे तंतु के द्वारा अपने कोई बंधन में डाल देता है तंतु बनाता है उसकी सुखबुद्धि होती है कि ये बनाऊंगा तो मेरा मकान बन जाएगा आराम से रहूंगा कुछ उसकी इच्छा होती है किंतु तो बनते बनते बनते उसमें फंस जाता है वैसे यहाँ भी स्थिति है जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाते बनाते अपने को भीतर हो जाता है भीतर होकर के समाप्त कर जाता है बंधन उसके लिए बंधन का कारण रेशम बनाना विवेक का अभाव है इसलिए करता रहता है वैसे यहां भी के पांचों विषमों के द्वारा इसकी रक्षा करता रहता है यही बंधन है इसी को अध्यास कहते हैं अतस्विन बुद्धि यही अध्यास आगे बोलते हैं माने भिन्न में भिन्न बुद्धि होना जो आत्मा नहीं है आत्मा से भिन्न पदार्थ है वहां आत्मबुद्धि होना शरीर में आत्मबुद्धि होना यह अध्यास अविवेक ये कहते हैं आगे बोलते हैं अतस्म तद बुद्धि प्रभवती विमूढ़ तमसा विवेकाभा वही स्फुति भुजगे रज्जुधिषणा तथ ब्रा निपतति सदाधिकारो सद्ग्रा सी भवती बंधसृणुसखे अतस्तद्बु प्रभव से तमसा स्फुति भुजगेरज्जुदीषणा तो नर यो सदग्राह सही स ही भवती बंधसृणुसखे मित्रा सुनो कहते हैं शंकराचार्य हे सखे मने हे मित्र श्रो सुनो जरा हमारी बातों को सुनो क्या अतस्विन तदबुद्धि प्रभवती विमूढ़ विशेष भि, रूप से मूड है विवेक का अभाव है जिस व्यक्ति में उसको क्या होता है तमसा अतस्विन तदबुद्धि प्रभवती वो जो अज्ञान के जो आवरण शक्ति है ना विमूढ़ है विवेक का अभाव है उस व्यक्ति में क्या होता है जो अज्ञान का एक अंश होता है तमोगुण, अज्ञान तीन अंशों में दिखता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में दिखता है वो जो तमो अंश अज्ञान है तम के द्वारा और तस्वीन बुद्धि प्रभवती भिन्न में भिन्न बुद्धि हो जाती है ये हो जाता है भिन्न पदार्थ में भिन्न बुद्धि जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होते समय में वो कोई ज्ञानी नहीं होता पढ़ी है रज्जु मानता है सर्प शुक्ति के टुकड़े में जो चांदी बुद्धि होती है उस काल में ज्ञानी नहीं होता विवेक काम कर रहा हुआ है शुक्ति का टुकड़ा मान्यता बन गई चांदी ऐसा होता है मरुभूमि में जो जल भासता है है रेत, किंतु जल रूप दिख रहा कोई विवेक नहीं होगा, विवेक का अभाव है अतमिन तदबुद्धि प्रभवती का भिन्न में भिन्न बुद्धि हो जाती है पैदा हो जाती है भिन्न को भिन्न मानने लग जाता है क्यों तमसा विमूडस विशेषण है अज्ञान से आच्छादित व्यक्ति का तम माने अज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है अज्ञान से ढगा हुआ व्यक्ति है वो कुछ को कुछ बोलने लग जाता है माने अज्ञान अंश इतना काम कर देगा वहां अज्ञान का जो तमो अंश भिन्न में भिन्न बुद्धि करा देगा अच्छा क्यों तो कहते हैं देखो ये जो दृष्टांत देते दे हैं कैसे होगा अतस्विन तदबुद्धि का अर्थ क्या है आत्म में आत्मबुद्धि होना जो शरीर है आत्म पदार्थ अपने से स्वरूप से भिन्न है उनमें मैं ही करके चल रहा यही आतस्विन तदबुद्धि भिन्न में भिन्न बुद्धि होना एक कैसे कोई दृष्टांत है कहते यहां है विवेक आभावय स्फुरति भुजगे रज्जु धिषणा धिषणा माने बुद्धि रज्जु बुद्धि क्या है विवेका अभाव वी विवेक के अभाव होने के कारण से ही भुजगे रज्जु धिषणा स्फुरति कहते हैं सर्प में जो है ना रज्जु बुद्धि आ जाती है रज्जु सर्प रूप में दिखने लग जाती है सर्प को रज्जु को सर्प समझता है अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है सर्प को रज्जु भी समझ सकता है यहाँ भोजागे रज्जु धिशणा कहा हुआ है रज्जु में सर्प बुद्धि अथवा सर्प में रज्जु बुद्धि कभी कभी यह भी हो सकता है अंधेरे अंधेरे में कहीं सर्प पड़ा हो उसको ऋषि भी समझ सकते हैं अब ये नहीं कि सर्प का ही भ्रम रज्जु में हो जाए रज्जु का भ्रम भी सर्प में हो सकता है भ्रम होना है तो रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती है क्यों वो विवेक का अभाव अगर रज्जु करके ज्ञान होता ये रशि है ऐसा ज्ञान होता तो वह सर्प बुद्धि नहीं होती रज्जु करके ज्ञान नहीं है वहाँ तो अधेरे ने ढक दिया है वैसे यहाँ भी अज्ञान रूपी अधेरा ने ढक दिया है ढकने के कारण अनात्मा में आत्मबुद्धि जैसे वहाँ भाइय अधेरा ढक देता है रशि को तो रशी को क्या समझते है सर्प समझते हैं, वैसे यहाँ पर जो मूल अज्ञान बोलते हैं अधेरा रूप होता है उसने आत्मा को ढक दिया आच्छादन कर दिया है आत्मबुद्धि नहीं है तो शरीर को नहीं मानने लग जाता है तत्व तो तो अनर्थापरा जब ये अतस्विन तदबुद्धि हो जाती है ना किसी ने रज्जू को सर्प समझा तो उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा दुख, दुख मिलेगा भयभीत होगा दौड़ेगा सर्प सर्प चिल्लाएगा हो सकता है अंधेरे में तो होता ही वो कार्य मंद मंद अंधकार में होता है दौड़ते दौड़ते कहीं खड्डे में गिरेगा पैर टूट जाए न जाने क्या क्या घटनाएं घट सकती है वस्तु तो होना कोई जरूरी नहीं है आपको कष्ट देने के लिए और वस्तु तो बुझ नहीं है किन्तु बहुत कुछ करा सकता है वो सर्प सर पर सर पर आप चिल्लाएंगे भयभीत होंगे पढ़िए रज्जू आपके विवेक का अभाव है आपके पास इतना ही काम है कितना है विवेक नहीं है ये रज्जू है करके ज्ञान नहीं है सर पर सर पर बोलने लग गए भयभीत हो गए और हवा से कहें वो हिलता हुआ दिखे रसी हिलेगी किंतु आप तो आपके दृष्टि में तो सर्प हिलेगा क्या हिलेगा अरे फण दिखा रहा है इधर ही आ रहा है बुद्धि होगी दौड़ेंगे आप तो आगे जाते जाते कहें चोट खा सकते हैं और छह महीने तक हॉस्पिटल में बैठना पड़ सकता है ऐसा है होना जरूरी है न होने पर भी मार सकता है घटना घट सकती है वहां सर, सर्प हवा के झोंकों से रसी हिल रही हो तो आपको लगेगा सर पर सांप फण उठा रहा है आपको तो यही होगा आपकी बुद्धि तो यही बोलेगी वहाँ हाँ पर फण उठा रहा है इधर ही आ रहा है ऐसा लगेगा तो दौड़ेंगे आगे दौड़ते समय कहाँ पड़ेंगे और पता नहीं। क्या स्थिति होगी बता दें कहते हैं जब ये अतस्मिन तदबुद्धि हो जाती है भिन्न में भिन्न बुद्धि जब हो जाती है जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होने पर जो घटना होती है वैसे यहां भी तथा अनर्थ प्रात जब आत्मा को आपने शरीर समझ लिया आप मारे अनात्मा में आत्मबुद्धि आपने कर दी शरीर में आत्मबुद्धि कर दी तो अपनी रक्षा तो सभी चाहेगा तो शरीर की रक्षा में तब लग जाएगा फिर अनर्थ इसका कोई रक्षा में अंत तो है ही नहीं शरीर की रक्षा के कोई अंत नहीं है तो अनर्थ के समुदाय शुरू हो जाएगा तब शरीर में आत्मबुद्धि जब हो गई तब अनर्थ के जड़ शुरू हो जाएगा कहते तथा अनर्थ प्रातो निपत समाधा तुरकर जब वो अन्य को अन्य मान लिया जिस व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया है अन्य व्यक्ति को अन्य माना माने शरीर को आत्मा मानता है तो अनर्थों का ही जड़ लगना है क्यों इसने तो हमेशा ये रोग का घर है हमेशा रोगी रहना है हमेशा वहां जाओ डॉक्टर से हम उलाओ वहां वैद्यों के पास जाओ तांत्रिक के पास जाओ मांत्रिक के पास जाओ यही चलता रहेगा ये रोग का घर आई है आज एक रोग जैसे तैसे ठीक करेंगे कल तीन रोग दिखाई देंगे चलता रहेगा तो ये अनर्थ की झड़ी लग जाना है जब शरीर में आत्मबुद्धि हो गई उसको सुखी होना संभव नहीं वो दुखी रहेगा हमेशा क्यों दुख का घर है जिसको दुखालयम असा स्वतंत्र कहा हुआ है तो इसमें मैं पना आ गया अब मेरे लिए दुख आ गया तो तत अनर्थ बरात निपत इसके ऊपर में अनर्थों का समुदाय गिरता है ब्रात मानी समुदाय एक अनर्थ न अनेक अनथ जब शरीर में आत्मबुद्धि कर देता है तो अनर्थों का झड़ इसके ऊपर आ जाता है समाध आत अधिक, अधिक अधिक हर हो जाता है तो इतने होने के बाद क्या होता है अनर्थ आगे सामने शरीर में आत्मबुद्धि कर दी अपने अज्ञान के कारण अपना पहचान का अभाव है तो शरीर में आत्मबुद्धि कर दी तो करने के बाद अनर्थ मिलने शुरू हो गया उसके आगे क्या होगा तो, तो ये असत ग्रह असत ग्राह हो गया असत को ग्रहण कर लिया उसने क्या कर लिया शरीर को मय करके ग्रहण कर लिया असत पदार्थ को मय करके ये ग्राह मगर बच्चा है ये कैसा नहीं है किंतु खाने वाला है। अं, शरीर को मई मानने के बाद में बारे क्या क्या परिस्थिति आने वाली है आगे क्या क्या भूलतेगा असत ग्राह ये जो असत ग्रह हो गया शरीर को पकड़ना मय करके पकड़ना सही भगवती बंध सके मित्र थोड़ा सुन दो यही बंधन शरीर को मई मानना ही बंधन है शरीर को जो मई मानना और तद व्यवहार करना ये बंधन है और शरीर से मैं ना हम देह नमे देह इस भाव में जाना मुक्ति है इतने बंध मोक्ष की व्यवस्था यहाँ इतनी है ये कहा आगे और भी है अखंड नित्या द्वय बोध शक्त्या पुरा मन वैभव द्वयबोध ृतिशक्तिरेश्वधशक्तिया स्तारन वैभवृण्स राहुरीब कहते देखो आत्मा का स्वरूप वास्तव में ऐसा है शरीर में मय करने लायक नहीं है आत्मा कहा सच्चिदानंद घन स्वरूप है शरीर का ये पंचभूतों का पुतला है इसमें मई करने लायक नहीं ये नाशवान है वो अविनाशी है दोनों की तुलना करके देखा जाए बहुत अंतर है फिर होता क्यों थे इसके लिए बोलते हैं आत्मा का स्वरूप कैसे अखंड नित्य अद्वैय बोध शक्तिया जो अखंड नि, निरंतर हाँ, नित्य बोध माने ज्ञान ज्ञान स्वरूप जो शक्ति से युक्त जो आत्मा है स्पूरंतम आत्मानंद आत्मा की जब स्पूर्णा होगी कभी भी आत्मा का अनुभूति होगी इसी रूप में बोला अखंड नित्य अद्वय ज्ञान रूप से आत्मा की स्पूर्ति होती है स्फूर्ण होने वाली आत्मा का होने वाला आत्मा का अनंत वैभव उसके पास में ऐसा ऐश्वर्य अनंत ऐश्वर्य है कभी अंत नहीं होता ऐसा ऐश्वर्य उसके पास है बाकी तो सब अंतवान है नाशवान है वो अविनाशी ऐश्वर्य है उसके पास कभी नाश नहीं होता ऐसे आत्मा अपना स्वरूप होता हुआ बोलता है कि मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया दस दिन में मर जाएगा मैं मर जाऊंगा शरीर में आत्मबुद्धि हुए बिना ये शब्द नहीं बोल सकता मैं पैदा हुआ इतने साल का हो गया बोलना ये शरीर में आत्मबुद्धि हुए बिना यह नहीं हो रहा है आत्मा का स्वरूप ऐसा अखंड नित्य अद्वोध शक्ति से है कुछ शक्ति से स्फुरंतम आत्मान अनंत वैभवम जो स्फुरित होने वाला आत्मा है जिसका वैभव का नाश कभी नहीं होता अविनाशी है वो ऐसा तत्व को ऐसा आत्मा को भी ये जो अज्ञान के जो तमोगुण अंश है ना आवरण शक्ति ढक दे अभी यहाँ पर बिल्कुल मैं आत्मा हूं ये बुद्धि नहीं हो रही क्या बुद्धि है मैं मनुष्य मैं पुरुष मैं स्त्री माने वो जो अज्ञान के जो आवरण शक्ति है जो तमोपूर्ण अंश है उसने आत्मा को ढक दिया ढक रखा ख्याल ही नहीं आता उधर वेदांत तो सुन रहे हैं सुना रहे हैं सब कुछ हो रहा है जन सामान्य को छोड़ दीजिए वो तो अलग बात है उनको तो, तो अलग है जो शास्त्रीय ढंग से चल रहे हैं व्यक्ति चल रहे हैं फिर भी आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं यही हो रही है क्यों तो कहते हैं जो अज्ञान का ये जो एक अंश है तीन अंश में अज्ञान विभक्त होता है सतो र जो तमो गुण तीन अंश में है अज्ञान वो जो तमो अंश है ना वो आवरण दिन ढकने का काम करता है वो जो आत्मा को क्या कर देता है तो क्या समावृोति आवृति शक्ति रेशा जो आवृति शक्ति में ना आवरण शक्ति कौन जो तमो अंश है अज्ञान का एक अंश वो आत्मा को ढक देता है आत्मबुद्धि होने ही नहीं दे रहा वो ढक देती है वो शक्ति तमो वही है अनेरा स्वरूप है उसका क्या स्वरूप है अधेरा स्वरूप है ढगने का काम करना जैसे अधेरा जो काम करता है अज्ञान वही काम करता है अधेरा का काम पहचान का भाव करना है ना यह भी पहचान का भाव कराता है अज्ञान अधेरे का और यह अज्ञान का एक ही कार्य होता है ढकना इसलिए इसको जगह जगह अज्ञान को तम शब्द से भी बोलते हैं तम माने अंधेरा होता है तो वो अंधेरा जो काम करता है जैसे अंधेरे में यहां पर कोई भी मनुष्य आदि होंगे नहीं पाए जाएंगे और अधेरे ने ढक दिया उनको क्या कर दिया ढक देता है हमारे चक्षु का विषय नहीं बनता अंधेरे में पश् होते हुए भी ढक देता है वैसे अज्ञान भी ढकने का काम करता है तो आत्मा को जो आवरण शक्ति है ढकने का काम कर देती है तो आत्मबुद्धि इसलिए नहीं हो पाती तो ढकती कैसे तो कहते हैं वो तमोमयी है अज्ञानमयी है अधेरा रूप है राहु रूप अर्घ कहते हैं जैसे राहू है ना राहू ग्रहण जो बोलते हैं ग्रहण जैसे सूर्य के बिंब को सूर्य बिंब को राहु ढक देता है ग्रहण काल में सूर्य के दर्शन नहीं होता जो ग्रहण लगता है बोलते हैं उस काल में काला दिखाई देगा बाहर से सूर्य का स्वरूप काला है क्या प्रकाश कुंज होता है सूर्य का स्वरूप किंतु उस समय क्या दिखाई पड़ेगा काला वो काला सूर्य का स्वरूप नहीं है जैसे ये राहु क्या करता है सूर्य को ढकता है प्रकाशमय वस्तु को ढक देता है वैसे आवरण शक्ति प्रकाश में आत्मा को ढकती थी आत्मज्ञान हो नहीं पाता शरीर में मैं बुद्धि इसलिए होती है ये कहा ग्रहण का दृष्टांत दिया जैसे राहु सूर्य को ढकता है ऐसा है और अज्ञान ऐसे जहां आश्रित है उसी को ढकना है उसने जहां आश्रित होगा उसी जैसे बादल होता है ना सूर्य को गर्माइश के कारण उठता है वो और उसी सूर्य को ढक देना ऐसा ही है क्या चेतन में आश्रित है चेतनों को चेतन बुद्धि नहीं हो रही है। मैं मनुष्य हूं ये भाव है उसमें भी और संकीर्णता है मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं और संकीर्णता है मैं अमुक जाति का हूँ जाति भेद है कई भेद करके इतने संकीर्णता में ला देता ये स्थिति है कहा आगे बोलते हैं ूते स्वात्मतर तेजो बी पुमा अनात्मद अहमीति शरीर कलयतीत काम क्रोध प्रभृतिरमु बंधन गुण परम परम वीक्षेपाख्याजसुष्क्ति्यथयतीरोमतर तेजोति पुमा अनात्म अहमति शरीर कलयतीत काम क्रोध प्रभृतिरमुं बंधन गुण रजस रजस दे। दे। दे देखो ये दोनों ये जो तो दोनों शक्ति ना बहन बहन के काम करते हैं जब छोटी बहन ने काम कर दिया ढक दिया वो तो तमोगुण ने आकर के तम शक्ति ने जब ढक दिया आत्मबुद्धि नहीं हो पा रही है अब वो जो बड़ी बहन है रजोगुण उसमें भी शक्ति है विक्षेप शक्ति है वहाँ आवरण शक्ति का काम करने के बाद विक्षेप शक्ति काम करेगी यहाँ आत्मा को ढक दिया उसने इतना काम किया ये क्या कर देगी यहाँ पर शक्ति जब उसने रूपांतर करके कर रख दिया मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि में रख दिया है आत्मा को ढक दिया मैं मनुष्य में भाव में व्यक्ति को खड़ा कर दिया किसने किया वो तमोगण अंश ने काम किया आवरण शक्ति ने काम किया अब रजोगुण अंश आकर उसके शक्ति विक्षेप कराने का। अब काम क्रो लोह मोह पैदा करा करके इसको परेशान कर देते जीवात्मा को विक्षेप शक्ति ऐसा काम करते बोलते हैं भूते स्वात्मनी आत्मा के तिरभूत हो जाने पर मैंने आवरण शक्ति के द्वारा ढक जाने पर आत्मा ढका हुआ आत्म बुद्धि नहीं है अज्ञान के कारण अज्ञान का एक अंश ने काम कर लिया तमो अंश ने तिरोभूते स्वात्मनी आत्मा के तिरोभूत हो जाने पर मैंने ढक जाने पर तमो अंश ने ढक दिया है उसको विवेक नहीं है तो अमल तरह तेजोवधि पुमान करते आत्मा यद्यपि निर्मल है मल नहीं है आत्मा में कोई मल नहीं फिर भी आवरण शक्ति ने ढक देना ऐसा होता है आमाला तरह मल रहित तेजोवधि प्रकाशमय है आत्मा ऐसे आत्मा के ढक जाने पर पुमान माने ये जीव ये जो जीव है आत्मा ढक गया अपना स्वरूप ढक गया माने अज्ञान के एक अंश जो अमोह अंश है जिसके आवरण शक्ति के माध्यम से उसको ढक दिया आत्मा ढक जाने पर क्या होगा अब यही होता है कि अनाथमानमहहारीर हम कल उसके बाद वो क्या मानेगा अनात्मा जो शरीर है ना उसको अहम करके पकड़ लेता है आत्मा ढक गया है आवरण शक्ति के द्वारा आत्मा आच्छ हो गया आत्मबुद्धि नहीं होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं पकड़ना है ये जीव किस पकड़ेगा शरीर को मई हूं करके पकड़ने लगता है अनात्मानम मोहा उस मोह के कारण अज्ञान के कारण अनात्मा जो शरीर है उसको अहम इति यही मैं हूं ये बुद्धि बना लेता है क्या यही मैं हूं ये शरीर को ऐसा पहला तो ये थी माने मन्य थे मानता ऐसा मानने लग जाता है क्यों अपना स्वरूप उसका ढक गया तमो का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है ढकने ढकने का काम हो गया उसके बाद क्या शरीर को ही मई ऐसा समझने लग जाता है अगर आत्मा का स्वरूप ढका ना होता तो शरीर को मैं नहीं मानता भिन्न वस्तु क्यों मानता अपना स्वरूप ढक गया पता ही नहीं है तो दूसरे को मैं कहने लग गया ऐसा होता है, अब शरीर को मैं जब कहने लग जाता है तो उसके आगे जैसे अनर्थ प्राप्त बोला था ना अर्थों का समुदाय काम क्रोध बोह मत्सर शरीर के धर्म का अपना धर्म मानने लग जाता है सूक्ष्म शरीर का धर्म स्थूल शरीर का धर्म शरीर को मैं मानने के बाद क्या क्या आपत्तिया कहते हैं काम क्रोध प्रकृति भी काम क्रोध लोभ, मोह मद मत, मत सर दुर्गुण आने लग जाएंगे उसमें ये दुर्गुणों के द्वारा अमुम बंधन गुणी उस आत्मा को बंधन रूपी ये जो गुण है आ, काम क्रोध आदि गुणों के द्वारा अमुम उस आत्मा को व्यथा ये वहां जाकर के अन्य होगा कष्ट पहुंचा दिए कौन विक्षेप शक्ति पहुंचा दिए कष्ट करके परम विक्षेपाख्या रजसु शक्ति व्यथाई थी गुरु का अर्थ विस्तीर्ण शक्ति रजोगुण की शक्ति भी कम शक्ति नहीं है जिसको परेशान कर देती है कभी काम के कभी क्रोध के कभी लोभ के पचड़े में डाल देती है शरीर को मैं मानने के बाद में अब चाहिए इसके लिए लाए झगड़ा फसाद में डाल देती है कौन रजोगुण वाली शक्ति जो विक्षेप शक्ति है परम क्या? जो विक्षेप नामक शक्ति है वो रजस तमोगुण इसकी शक्ति नहीं वो रजोगुण की शक्ति है वो वह शक्ति मानी विस्तीर्ण शक्ति प्रबल शक्ति व्यथी उस जीव को फिर परेशान कष्ट ही कष्ट में डाल देती है ये चाहिए वो चाहिए उसकी पूर्ति के लिए ये करो शो करो यही चलता रहेगा कभी शांति से बैठने नहीं देगी शरीर में आत्मबुद्धि हो गई हो वो शांति से बैठ नहीं सकता क्यों ये शरीर के लिए बहुत कुछ चाहिए तो विक्षेप शक्ति तब काम करती है ऐसा कहा समय हो चुका है ओम पूर्व